संवेद्नाओं संवेद्नाओं के, के पंख की एक, एक और पेशकश पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कार गुरु दत्त की कहानी गुड़िया रानी उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेने पर भी हरिशचंद्र चंद्र सादा और सदाचारी व्यक्ति था खदर की धोती कुर्ता तथा साधारण चप्पल में वह बिल्कुल ही सामान्य तथा सरल स्वभाव का प्रतीक होता था वह अनेक समाचार पत्रों का संवाददाता था तथा लेखन कार्य से अपनी आजीविका चला रहा था एक दिन जब, जब वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के पत्रकार सम्मेलन से वापस घर आया तो उसके पिता ने उसे एक पत्र दिया जिसका हरीश से संबंधित अंश इस प्रकार था: आपने मुझे अपने पुत्र हरीश के विषय में लिखा है उसके विषय में जो जांच मैंने की है वह काफी संतोषजनक है किन्तु लड़की, लड़की की स्वीकृति के बिना, की बिना मैं कुछ निर्णय नहीं कह सकता आप जानते ही हैं कि लड़की ग्रेजुएट है और बुद्धिमती भी है मैं चाहता भी हूँ कि अपने विषय में वह स्वयं ही निर्णय ले अतः यदि एक आध दिन के लिए हरीश यहाँ आ जाए तो कोई निर्णय किया जा सकता है हरीश ने कहा तो पिताजी आप यह चाहते हैं कि मैं वहाँ जाकर उसके सम्मुख अपना प्रदर्शन करूं। इसमें प्रदर्शन की क्या बात है बेटे तुम्हें भी तो लड़की को प्रत्यक्ष देखने का अवसर मिलेगा और तुम भी निर्णय कर सकोगे परन्तु मुझमे इतनी बुद्धि कहा है कि एक दो दिन उसे देखकर उसके विषय में कोई अनुमान लगा सकू अपनी बुद्धि के विषय में इतना हीन विचार मत करो मुझे तुम पर और तुम्हारी बुद्धि पर पूरा भरोसा है इस प्रकार अपनी होने वाली दुल्हन शकुंतला के पिता मोहनलाल के नाम अपने पिता का पत्र लेकर हरिश्चंद्र लाहौर जा पहुंचा। मार्ग में गाड़ी में बैठा रात भर वह किसी लड़की से बिना पूर्व परिचय के मिलने की कहानी कढ़ता रहा कभी कभी अनपेक्षित घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। लाहौर पहुंचकर वह एक होटल में ठहर गया नहा धोकर तथा नाश्ता लेकर वह अनारकली बाजार में कुछ खरीदारी करने के लिए निकल गया उसे एक रेशमी रुमाल चाहिए था इसके लिए वह खतर भंडार जा पहुंचा। उसे रेशम विभाग में भेज दिया गया उस समय वहां दो लड़कियां रेशमी साड़ी देख रही थी सेल्समैन उनको दिखा रहा था हरीश वहाँ पहुँचा चुपचाप अपनी बारी की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया सेल्समैन उन लड़कियों में व्यस्त था हरिश को उन लड़कियों के विषय में सोच विचार का अवसर मिल गया उनमें से एक लड़की बहुत बनी ठनी थी और बड़ी आत्मीयता के साथ उस सेल्समैन की दिखाई वस्तु का निरीक्षण कर रही थी साड़ियों का एक बड़ा ढेर वहां लग गया था हरिश को कुछ जल्दी थी नहीं इस कारण वह धैर्यपूर्वक वहां वहाँ खड़ा रहा सेल्स ने जब देखा कि लड़कियाँ कुछ ले तो रही नहीं हैं, तो वह हरीश से पूछने के लिए मुड़ा परंतु उसी समय उस बनी ठनी गुड़िया ने साधिकार उसको उस ओर ध्यान न देने के लिए कहा हरीश ने प्रतीक्षा करना स्वीकार कर लिया और इस प्रकार उसे किसी आधुनिक लड़की को भली भांति जांचने का अवसर मिल गया आधे घंटे से अधिक वह लड़की वहाँ रही और बिना कुछ खरीदे वहाँ से चली गई। इतनी देर तक हरीश की ओर ध्यान न दे सकने की असमर्थता व्यक्त करते हुए सेल्समैन बोला हमारी स्थिति बड़ी विचित्र है इन्हें हम मना भी नहीं कर सकते हैं। यदि मैं बीच में आपकी ओर मुड़ जाता तो निश्चय ही मेरी शिकायत लेकर पहुँच जाती अच्छा बताइए आपकी, आपकी क्या सेवा करूं मुझे दो रेशमी रुमाल, रुमाल चाहिए, चाहिए। किंतु आप, आप इसे तो जानते ही होंगे वह आपसे, आपसे बड़ी आत्मीयता से बात कर रही थी कोई विशेष परिचय नहीं चाहिए। है सेल्समैन ने रुमालों का डिब्बा दिखाते हुए कहा वह लाहौर की प्रख्यात वकील मोहन जी की लड़की है ओ आश्चर्यचकित सा हरीश बोला वह जैसा सोचता था घटना वैसी घटित हो गई पर यह लड़की वह नहीं थी जिसकी अपने मंगेतर के रूप में वह कल्पना करता आया था सेल्समैन ने जब ग्राहक को विचार मग्न देखा तो उसके मुख पर मुस्कान खिल गई उसने कहा शायद आप मोहनलाल वकील को जानते हैं जी हरीश ने कहा इस लड़की को देखकर मुझे डिज्नी के कार्टून की गुड़िया रानी का स्मरण इसने इतना श्रृंगार कर रखा था कि वह कोई मानुषी कन्या होगी मैं विचार भी नहीं कर सकता था अब सेल्समैन की मुस्कुराहट और बढ़ गई। हरीश उस लड़की के विषय में गहनता से विचार करता हुआ भंडार से बाहर निकल गया अपनी पत्नी का यह चित्र कि वह सुंदर एवं शांतिमय होगी विलीन होकर एक अनोखा चित्र उस लड़की के हाथ में हाथ डालकर सिनेमा तथा रेस कोर्स आदि में जाने का उसके सम्मुख आ गया इससे वह कांप उठा और इस पर विचार करने के लिए वह अपने होटल में गया यहाँ बैठकर उसने लड़की तथा सेल्समैन के बीच हुआ पूर्ण वार्तालाप स्मरण किया तो उसने निश्चय किया कि उसका निर्णय इस लड़की के पक्ष में नहीं हो सकता वह सुंदर हो सकती है किंतु इसका निश्चय भी तभी हो सकता था जब वह अपना सारा रूस पाउडर काजल इत्यादि श्रृंगार प्रसादनों का त्याग कर उसके सम्मुख आए इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने फैशन के अनुरूप वस्त्र पहन रखे थे पर यह तो अयोग्यता का प्रमाण था से उसकी सारी बातचीत निरर्थक सी थी उसने अपना उसका और सेल्स मैन का समय ही नष्ट किया था किन्तु उसे तो मोहनलाल को अपने पिता का पत्र और लड़की के सम्मुख स्वयं का दिखावा करना था अब उसमें वह घबराहट नहीं थी जो लड़की देखने से पूर्व थी अपने मस्तिष्क में उसने अपना कार्य करने का निश्चय कर लिया था शाम के समय वह वकील साहब के कार्यालय में पहुंचा और अपने पिता का पत्र उन्हें दे दिया वकील साहब ने पत्र पढ़ा और हरीश को ध्यान से देखा गहन निरीक्षण कर वह बोले तो, तो आप हैं हरिश्चंद्र। है बड़ी, बड़ी प्रसन्नता हुई आप आप मिल आप आपसे मिलकर बैठो, बैठो बैठो एक कुर्सी की ओर संकेत करते हुए उन्होंने घंटी का बटन दबाया घंटी बजी और चपरासी, चपरासी भीतर आ गया वकील साहब बोले देखो इन्हें भीतर ले जाओ और माझी से कहना यह दिल्ली से आए हैं मैं जल्दी ही आ रहा हूँ इस प्रकार हरेश कार्यालय कार्याल कोठी में ले जाया गया शकुंतला की माँ तो घर पर नहीं थी किंतु शकुंतला स्वयं पैरों में स्केट्स बांधकर टेनिस टेरिस में स्केटिंग कर रही थी अब विस्मय करने की बारी शकुंतला की थी वह यह समझने में असमर्थ थी कि जिस नौजवान को उसने खद्दर भंडार में अपनी ओर घूरते हुए देखा था उसे उनका चपरासी कोठी के अंदर क्यों लेकर आया है अपने विचार से उसने उसे आधे घंटे से अधिक खदर भंडार में प्रतीक्षा करवाकर उसको दंड दिया था स्केटिंग करती हुई वह उसके पास आई और चपरासी से उसने उसके यहाँ आने का कारण पूछा चपरासी ने कहा ये बाबू दिल्ली से आए हैं, हैं और साहब ने इनको माँझी से, से मिलवाने के लिए कहा है सुनते ही शकुंतला के मस्तिष्क में शकुं विचार आ गया कि यह कौन हो सकता है और फिर प्रातःकाल के अपने व्यवहार का स्मरण कर वह लज्जत सी हो गयी उसने पैरों से ऐसी निकाले और उसके समीप आकर बोली माँ तो घर पर नहीं है क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ हरीश चंद्र संक्षिप्त में उसने अपना परिचय दिया ओ, शकुंतला ने कहा अंदर आइए। मुझे पता है आप पत्रकार हैं। क्या मैं चाय मंगवाऊ भीतर ड्राइंग रूम में वे पहुँचे तो चपरासी चला गया शकुंतला ने नौकर को बुलाकर चाय लाने का आदेश दिया और हरीश से एक सोफे पर बैठने का आग्रह करने लगी। जब दोनों बैठ गए तो हरीश ने पूछ लिया तो आप मुझे और मेरे यहाँ आने के कारण के विषय में जानती हैं जी हाँ पिताजी ने मुझे सब कुछ बता रखा है परंतु आपको तो सीधा यहाँ आना था कहाँ ठहरे है आप मैं स्टैंडर्ड में ठहरा हूँ क्या मैं यह जान सकता हूँ कि मेरे विषय में निर्णय करने में आपको कितना समय लगेगा मैंने तो निर्णय कर लिया है मैं समझती हूँ कि मैं आपके साथ बहुत खुश रहूँगी केवल अपनी पोशाक आदि में आपको कुछ बदलाव लाना होगा आप शीघ्र निर्णय करने वाली हैं। मैं समझता हूँ की शीघ्रता में किए गए निर्णय में भूल की संभावना अधिक रहती है परंतु मैंने मैं कोई शीघ्रता नहीं की मैं सौभाग्यशाली हूँ कि, कि आधे घंटे से अधिक मुझे, मुझे आपका अध्ययन करने, करने का अवसर मिला है जब मैं, मैं उस मूर्ख दुकानदार से, से बात, बात कर रही थी, थी। तब क्या आप मुझे पहचानते थे नहीं जब तक आप चली नहीं गई तब तक बिल्कुल नहीं तब उस गधे ने ही आपको मेरे विषय में बताया होगा हाँ किसी प्रकार मैंने जान लिया और जिस लड़की से मेरे विवाह की बात चल रही है उसके विषय में जानकर मुझे भारी निराशा हुई है उसने क्या बताया आपको उसने तो केवल आपके पिताजी का नाम ही बताया था अन्य कुछ नहीं शेष मैंने स्वयं ही उस आधे घंटे में आपका निरीक्षण कर जान लिया है ओ क्या देखा आपने कुछ भी विचलित न होते हुए शांति से हरीश ने उत्तर दिया मैंने अनुभव किया कि आप घमंडी हैं, अहंकारी हैं, भड़कीली और अज्ञानी लड़की हैं। जैसे आपने अपने मुख की कुरूकता को छिपाने के लिए रोज तथा पाउडर और पीले होठों को छिपाने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया हुआ था ठीक वैसे ही आप अपने मस्तिष्क की विकृति को छिपाने के लिए शिष्टाचार का आश्रय ले रही हैं। इस प्रकार इससे पूर्व शकुंतला को उसके मुख पर कहने वाला कोई नहीं मिला था अपने माता पिता की वह लाडली संतान थी और उसकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति कानून पालन करने के समान थी आज पहली बार पहली बार उस पर कटाक्ष करने वाला कोई मिला था वह अभी सोच ही नहीं पाई थी कि, कि किस प्रकार हरिश के व्यंगों का उत्तर दे कि हरिश उठा और बोला मैं आपको पसंद नहीं कर सकता इतना कहकर वह कोठी से बाहर चला गया शकुंतला का चेहरा पीला पड़ गया था अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध कहानीकार गुरुदत्त की कहानी, कहानी गुड़िया रानी वाचक स्वर भारती परिमल